गीता तत्व चिंतन मृत्यु भय को जीतने का मंत्र ध्रुवम जन्म मृतस्य से उत्पन्न दो प्रश्न यहाँ पर एक बात खटकती है यह तो ठीक है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है पर यह जो कहा कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च जो मरता है उसका जन्म निश्चित है यह कैसे कह दिया जन्म लेने वाले की मृत्यु तो दिखाई देती है पर मरने वाले का जन्म नहीं दिखता फिर भगवान ने ऐसी बात कैसे कह दी कि मरने वाले का जन्म भी निश्चित है इससे तो दो प्रश्न खड़े होते हैं एक तो यह कि यदि मरने वाले का जन्म निश्चित हो तो जो साधना के द्वारा मोक्ष या मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं क्या वे भी मरणोपरांत पुनः जन्म लेंगे यदि कहो हाँ तो मोक्ष की धारणा ही खंडित हो जाएगी और साधना का तात्पर्य भी खत्म हो जाएगा यदि कहो नहीं तो भगवान की बात खंडित होगी दूसरा प्रश्न यह है कि भीष्म आदि गुरुजनों की संभावित मृत्यु से उत्पन्न होने वाले शोक को जीतने के लिए इतना कहना ही तो पर्याप्त है कि जो जन्म लेता है उसके मृत्यु अवश्यंभावी है इस बात का तो वहाँ पर कोई तुक नहीं कि मरने वाले का जन्म भी निश्चित है इन दोनों प्रश्नों का समाधान भिन्न भिन्न टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से किया है प्रथम प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि यह प्रसंग उनके लिए है जो संसार में लिप्त हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न मोह की ब्याजी से ग्रसित हैं यह उनके लिए नहीं है जो मुक्त हैं मुक्त पुरुषों को अपवाद के रूप में ले लेना चाहिए शेष जो बहुसंख्यक लोग हैं वे आवागमन के चक्र में फंसे हैं अतः मृत्यु के बाद उनके जन्म लेने की बात में कोई बेतुकी नहीं है जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक वह जन्म लेकर मरेगा और मरकर पुनः जन्म को प्राप्त होगा यदि कहो कि पुनर्जन्म की बात वहाँ लागू होती है जहाँ आत्मा को नित्य अविनाशी माना जाता है और जब आत्मा को शरीर की भांति नित्य जन्मने और मरने वाला मान लिया तो पुनर्जन्म का सिद्धांत कैसे लागू होगा तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि भले ही तुम आत्मा को अविनाशी न मानो उसे शरीर के ही समान विनाशी और परिणामी मानो पर यह शरीर जैसे संगठित होने पर जन्म लेता है वैसे ही वह डिसग्रेट विघटित होकर नाश को प्राप्त होता है पर यह विघटित तत्व तो हरदम इसी प्रकार विघटित नहीं बने रहते बल्कि ये पुनः संगठित होते हैं यही प्रकृति का क्रम है यह शरीर पंचभूतों की एक विशेष अवस्था है पंचभूतों से बने इस द्रव्य में सतत परिवर्तन घट रहा है यह सट विकारों से युक्त होता है अंतिम विकार है नाश तो क्या वही फाइनल अंतिम स्थिति है नहीं इस नाश में तत्वों का नए सिरे से पुनः संगठन होगा और द्रव्य एक नए रूप में प्रकट हो जाएगा स्वर्ण का नेकलेस नष्ट हुआ तो सोने की अंगूठी तैयार हो गई अंगूठी नष्ट हुई तो सोने के कण फूल तैयार हो गए रूप भले बदलते रहे पर इन रूपों को जन्म देने वाला जो कारण तत्व है सोना उसमें बदलाव नहीं आता इसी प्रकार शरीर भले बदलते रहें पर शरीर को जन्म देने वाले जो कारण तत्व हैं वे अक्षुण बने रहते हैं हम एक बीज बोते हैं और उससे कालांतर में एक वृक्ष निकल फैल जाता है तो क्या बीज का विनाश नहीं होता जब बीज अंकुरित होता है तो उसे पहले सड़ना पड़ता है इस सड़न और नाश की प्रक्रिया में से गुजरकर ही बीज वृक्ष बनता है पर यह एक बीज नष्ट होकर असंख्य बीजों को जन्म भी देता है बीज की चर्थार्थता ही इस प्रक्रिया में है यही जन्म विनाश और फिर से जन्म की प्रक्रिया है विकास का यह जो अवश्यमभावी क्रम है उसमें शोक को भला कहाँ स्थान है छोटा सा बच्चा भले ही हमें अत्यंत प्रिय लगे पर क्या उसका हरदम बच्चा बना रहना हमें अच्छा लगेगा यदि दो वर्ष उसमें विकास न हो तो हम चिंतित हो जाएंगे और चिकित्सकों को दिखाते फिरेंगे बच्चों की तोतली बोली कितनी प्रिय लगती है तो क्या इसलिए हम अपने बच्चे से अपेक्षा करेंगे कि वह हरदम तुतलाता रहे यदि वह और कुछ महीने तुतलाता रहे तो विशेषज्ञ को दिखाएंगे यह प्रकृति का अपरिहार्य क्रम है अतः ऐसा जानकर हमें किसी के मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए वह तो मृत्यु में से ही होकर विकास की सीढ़ियाँ तय करता हुआ आगे बढ़ेगा यदि व्यक्ति ज्ञानी हो साधना के फल से इसी जीवन में उसने ज्ञान लाभ कर लिया हो तो मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाएगा और यदि अज्ञानी हो तो मरकर फिर से नया शरीर प्राप्त करेगा एवं विकास के रास्ते पर बढ़ चलेगा किसी भी दशा में मृत्यु शोक करने योग्य नहीं है यहाँ पर कोई यदि ऐसा कहे कि जब मृत्यु में से होकर ही विकास की सीढ़ियाँ तय करनी है तो फिर किसी को मार डालना उस पर उपकार करना ही हुआ क्योंकि वह फिर अधिक शीघ्रता के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ चलेगा तो इसका उत्तर यह है कि यह तर्क गलत है हमें जानबूझकर किसी को मारना नहीं है क्योंकि मारना रूप कर्म हमारे स्वयं के विकास में रोड़ा बनेगा हमारी अग्रगति को कुंठित कर देगा फिर दूसरी बात यह भी है कि मृत्यु किसी के लाने से नहीं आती वह स्वयं होकर आती है कोई आत्महत्या करना चाहे और मृत्यु यदि न बदी हो तो वह नहीं मरता कोई किसी को मार डालना चाहे और मृत्यु बदी न हो तो वह सफल नहीं होता मृत्यु तो विकास के अपने नियम तथा व्यक्ति के स्वयं के कर्म फलभोग से सम्मिलन से घटती है ऐसी दशा में सच्चाई पूर्वक कर्तव्य पालन पर हमें बल देना चाहिए किसी के मरने या न मरने पर नहीं